नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकात इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो ऐसे ही कुछ समी दिवाली सर हमारे बीच में है जो वोकलिस्ट हैं और ट्रेडिशनल जो है हिंदुस्तानी संगीत को परफॉर्म करते हैं और चालीस पैतालीस साल उनको हो गया चार दशक उन्होंने इस काम को किया है तो ऐसे महान विभूति हमारे बीच में है तो उनका बहुत बहुत दिल से मैं स्वागत करना चाहूँगा थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका अच्छा लग रहा है सर आपको देखकर कर यहाँ पर और ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी भी उपस्थित हो गई हैं, तो उनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आप सभी को जोड़ना चाहूंगा समीर दुबाले सर से समीर सर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही खुशी हो रहा है क्योंकि एक संगीत और एक अध्यात्म के दोनों मास्टर्स हमारे साथ हैं मुझे बड़ा खुशी हो रहा है दोनों को बहुत बहुत नमन और प्यार से सलाम करते हैं और अच्छा लग रहा है संगीत और अध्यात्म की जोड़ी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है मुझे तो समीर जी मैं चाहूंगा की थोड़ा सा अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए और वर्तमान में आप कहाँ पर है वो भी हमें बताइए नमस्कार रमेश जी गीताजी प्रणाम मैं समीर दुबले पुणे से हूँ मेरा सिर्फ नाम ही दुबले है वैसे, वैसे। और मैं ये बताता हूँ कि दुबले का मतलब होता है दुगने बल वाला दो दुबले जी, जी, तो जी. कोई मतलब लोगों की गलत फहमी हो सकती है कि दुबला पतला इंसान है ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं आरंभ में बता दू मैं पिछले चालीस बयालीस साल से गाना सीख रहा हूँ हम्म हम्म क्या और अभी फिलहाल में मैं पुणे के पास फ्लेम यूनिवर्सिटी करके प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें संगीत का प्राध्यापक हूँ और गाना सिखाता हूँ वहाँ बच्चों को और वैसे मैं मेरे पास जो हिंदुस्तानी ख्याल सीखने लोग आते हैं वो भी काफी जगहों से आते हैं और मेरे जो गुरुजी पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी उनके नाम से कोंकण एरिया में महाराष्ट्र में कणकवली नाम की जगह है वहाँ पर सघन गान शिक्षण केंद्र चलाते हैं हम लोग पिछले 12 सालों से और उसमें हर महीने दो दिन के लिए मैं वहाँ गाना सिखाने के लिए जाता हूँ तो वो भी एक काम सिखाने का अलग तरीके से चल रहा है और गाता हूँ गाना कैसे सुना जाए ये भी सिखाता हूँ गाना एक मात्र कला प्रकार ना होते हुए अपने जीवन से जुड़ी हुई बात कैसे है ये भी बताने की कोशिश करता हूँ और इस, इसी कारण शायद आज के सामने प्रत्यक्ष की आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो उसका अगर मुझे जवाब आता है तो जरूर दूंगा। हाल ही में मैंने ट्रेनिंग पे मेरा प्रबंध कम्प्लीट किया है और कई सालों से मैं आवाज की तैयारी के बारे में कुछ काम कर रहा हूं। बच्चों को सिखाता हूं रियाज की अलग अलग पद्धतियाँ उसमें से कुछ एक्सरसाइजेस डिजाइन करके एक अच्छा सा मॉड्यूल बना के मैं सिखाता हूँ और एकाद गायकी को आत्मसात करने के लिए क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में कुछ मतलब आवाज के या वो चिंतन हो गया ऐसी कभी स्थिति आती नहीं है तो उसको निरंतर, निरंतर मैं करता रहता हूँ हमारे गुरु जी कहते थे डॉक्टर राने की ये करने वाले का काम है जो करेगा उसको मिलेगा तो मैं करता रहता हूँ देखते हैं कैसे होता है आगे <laughs> बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो है राग यमन हम सुनना चाहेंगे आपसे और अविराज थे सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं उन्होंने भी याद किया है और आप दोनों एक साथ थे कि के साथ आपने तालीम ली है तो अविराज जी, जी अगर देख रहे हैं सुन रहे हैं तो उनको भी बहुत बहुत नमन स्वागत है आपका भी और समीर दुबले सर आपको पहले से ही याद कर चुके हैं जी अविराज जी और मैं जब मैं भी बहुत छोटा था और अविराज जी मतलब तो बचपन से बहुत बड़े ही हैं और हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं प्यारे मित्र क्या? हैं और मैं काफी सालों से उनके साथ दोस्ती निभा रहा हूँ और जी, संगीत जी, की, की दोस्ती ऐसी होती है जो आत्मा की दोस्ती होती है तो उसमें एक बार अगर आपका कनेक्शन हो जाए तो वो लंबा चलता है लंबा चलता है राग यमन सुनाता हूँ थोड़ा सा जी जी सुनाइए उसके बाद दीदी से हम लोग कुछ बातें आध्यात्मिकता के बारे में सुनेंगे। तानपुरा तानपुरा सुनाई सुनाई दे रहा है आपको? थोड़ा कम सुनाई दे रहा रहा है है। है। आपको? थोड़ा कम ठीक अब आ, अभी अभी आ गए। मेरी आवाज भी ठीक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है ठीक। अविराज जी लिख रहे हैं वाह समीर क्या बात है <laughs> है सो सुगर सुंदरवा बाल है सो सुगर सुंदरवा मवा मैं का रंग चुनरिया देगाऊ है सो गर सुंदर रवा बबा है सो सुगर सुंदर रवा मै का सूर रंग चुनरिया ले हो मंगाऊ सुगर सुंदरवा आ, आ मन चाहे कोय ला तू ला क्या बात है ला सुस्तु सो सुगर सुंदर रवा बाल है सो सुगर सुंदर रवा बाल नो सुगर सुंदर रवा बाल बस एक झलक सुनाइए आपको ऐसो सुधर सुंदर व बालम वे जो बालम है ये मेरे ओपिनियन में ये सुर के बारे में ही बात हो रही है कि सुर मेरा जो सुर है वो ठीक लगे ऐसा सुघर सुंदर व सुघर का मतलब है आप तो जानते हैं सुघर तो बड़ा सुंदर कंपोजिशन है उस्ताद आमिर खान साहब का कंपोजिशन है जी जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आइए आगे बढ़ते हैं थैंक यू सो मच बहुत सुंदर राग यमन आपने सिर्फ जलक सुनाया है लेकिन लग रहा था कि दिल उसको सुनते जाए और थोड़ा सा ऐसे लगा आपने आ... <laughs> का ग्लास आधा ही पिला के निकाल दिया <laughs> जी जी ये, ये अपूर्णता में जो सुंदरता होती है ना जी जी उसका अनुभव हम संगीतकारों को बहुत बार आता है आता है कि जो अधूरापन संगीत हमारे मन में छोड़ता है उसी है। से संगीत के प्रति एक लगाव बना बना रहता रहता है है लगाव भी जी <laughs> आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं दीदी का भी स्वागत करते हुए आपके लिए खास गीता दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में हमारे साथ समीर दुबाले सर हैं जो पूना से हमारे साथ जुड़ गए हैं और काफी समय से संगीत में चार दशक हो गए उनको चार दशक पूरा करके तीसरा चार रनिंग है फोर्टी थ्री जी गीता दीदी नमस्कार स्वागत स्वागत मैं भी सुन रही थी बहुत अच्छा लग रहा था जैसे आपने कहा वैसे थोड़ा सा लगा पर जैसे आपने उत्तर भी दिया भाई का बहुत है और ओमकार भाई ने भी विशेष मुझे याद किया तो कहा कि नहीं हम एक बहुत अच्छे संगीतज्ञ के साथ आज शो कर रहे हैं और दीदी आप जुड़े और कुछ बात परमात्मा संदेश उनको भी प्राप्त हो और आपको भी उनका सुनकर के जो अनुभूति हो आप शेयर करें तो मुझे बहुत अच्छा वैसे लंबे समय के लॉकडाउन के बाद में अब ये जो अनलॉक हुआ है तो अनलॉक के दौरान मैं थोड़ा सा अभी शुरू हुई हूँ मेरी ज्यादा हो रही है तो मैं थोड़ा बिजी थी अभी पांच मिनट पहले ही मैं घर पे पहुँची हूँ तो जैसे संगीत की बात होती है तो मैंने देखा कि मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम था तो मुझे थोड़ा कम सुनाई दे रहा था लेकिन एक होता है इंटरनेट और एक दूसरा जो आप कहते हैं इनरनेट तो ये जो इनरनेट होता है ना ये संगीत से जुड़े लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो किसी के भी दिलों को टच करता है और ये मैंने भी अनुभव किया कि जिस भाव के साथ आप गाना शुरू किया तो वो आपका इनर नेट मुझे महसूस हो रहा था इससे मुझे मेरे इंटरनेट की कमी महसूस नहीं हुई और जैसे कहते भी है कि संगीत माना जो मन को मगन करता है तो ध्यान भी वही होता है और संगीत भी वही होता है तो ज्ञान में हम उसी नेट को और ज्यादा करने के लिए कोशिश करते हैं और मैं समझती हूँ संगीत की साधना के लिए भी आपको उस नेट को बहुत नजदीक से साधना पड़ता है अगर वो आप नहीं साध पाते हैं तो आप किसी के दिल को छू नहीं पाते हैं और दिलों को छूना ही तो एक मकसद होता है किसी भी कलाकार का कि अगला केवल मुझे खुश करने के लिए ताली बजा दे ऐसा नहीं होता है लेकिन ऐसा लगता है कि वो दिल से एक बार उसे टच और वो खुशी से कहे कि वाह मजा आ गया या मुझे कुछ अनुभूति हो गई तो ऐसी अनुभूति आप सभी संगीतज्ञ कराते हैं और मैं तो ये कहूंगी की संगीतज्ञ अगर स्वयं भी संगीत की साधना के साथ साथ ध्यान की साधना को भी थोड़ा सा जोड़ लेते हैं तो वो जो आंतरिक शुद्धता और आंतरिक शक्ति आती है जिससे वो जैसे संगीतज्ञ है कोई भी कलाकार है अब वो कला तो बहुत अच्छी प्रस्तुत करते हैं लेकिन आपने देखा होगा जैसे मैं भाई जी को कहना चाहूंगी समीर जी को कि कभी भी जब आपके जीवन में कोई अप एंड डाउन होता है या कभी थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आता है कभी आप थोड़ा सा भी तनाव में होते हैं तो क्या उसका प्रभाव आपके परफॉर्मेंस पे पड़ता है नहीं पड़ता गीता दीदी गुरु जी की क्या होती है ऐसे अप तो चलते रहते है हमारा है पड़े तो ये, ये असर न हो और चाहे लाइफ में दिनचर्या में नहीं पड़ता है बहुत अच्छी बात है तो मैंने ये देखा है की जैसे नए नए कलाकार जो होते हैं किसी भी फील्ड में जो नया व्यक्ति एंटर करता है, अगर उसको सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है तो वो यही फेस करना पड़ता है कि मैं कैसे अपनी कला में एकाग्रता से लगा रहूं कैसे मैं उसको साध सकू और वो उस समय नहीं कर पाता है जब वो अपनी कोई भी समस्या से डिस्टर्ब होता है तो अगर वो डिस्टर्बेंस का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े वो डिस्टरबेंस का प्रभाव मैं अपने ऊपर न डालना चाहती हूँ उससे बचना चाहती हूँ तो मुझे ये मेडिटेशन के द्वारा सच्ची साधना अंतकरण की जरूर सीख लेनी चाहिए नहीं तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कभी कभी खुशी के राग में भी दुख दिखाई देता है जब वो व्यक्ति कलाकार स्वयं किसी दुख की अनुभूति कर रहा हो तो खुशी के राग में भी वो टच जो है और दुख का कभी कभी आ जाता है ये मैंने बहुत बार देखा है हमारी संस्था का ही एक कोई गीत रिकॉर्डिंग हो रहा था मुझे आज भी मालूम है वो गीत के बोल कि बाबा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है अब जिस कलाकार को वो गाना था तो एक्चुअली क्या हुआ कि हम तो भगवान के भाव में गाते हैं कि प्रभु मुझे आपकी बहुत याद आती है वो एक खुशी का अनुभव था लेकिन उस व्यक्ति की घर में एक डेथ हो गई थी और उसके बाद उन्होंने वो गाना गाया उस गाने में वो भाव कौन सा आ गया बिल्कुल दुख का भाव आ गया आज भी वो गाना वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास कैसेट में तो मैंने ये देखा है कि मन की स्थिति का हमारे हर परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ता है तो मन की स्थिति को सदा बरकरार रखना ये हम सबका लक्ष्य बहुत ज्यादा होना चाहिए और ये हमको ब्रह्म ईश्वरी विश्वविद्यालय से सीखने को मिलता है कि हम चाहे कहीं भी हो किसी भी परिस्थिति में हो लेकिन स्टेबल रहे परिस्थिति जो भी हो, जैसा उसमें मेरा रोल है, मेरी है, मेरी रिस्पांसिबिलिटी उसके लिए मैं तुरंत तैयार हो जाऊं, उसके लिए मैं प्रिपेयर हो जाऊं तुरंत और जैसा रोल है वैसा ही मैं अपने आप को प्रस्तुत कर सकूं, कहीं दूसरा ना आवे जैसे मेरा नाम जोकर तो कहानी जानते हैं कि कैसे वो अपने गम छुपा के भी दुनिया को हंसाता था नमस्कार आप सुन रेडियो नाइन फोर एफ एम गीता दीदी का थोड़ा नेटवर्क इशू है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जो है इंटरनेट और इनरनेट की बात उन्होंने स्पष्ट किया और मुझे लगता है कि ये बात हम सभी को बहुत ही क्लियर समझ में आ जाता है कि इंटरनेट पे हम लोग आज डिपेंडेंट है लेकिन इनर नेट भी अगर हमारा अच्छा हो उसके लिए कहीं डिपेंडेंट रहने की जरुरत नहीं है उसे तो हम खुद संवार सकते हैं समझा सकते हैं हम उसको बना सकते हैं साधना से बना सकते हैं मेडिटेशन से बना सकते हैं अपनी कला के माध्यम से गुरु की याद से बना सकते हैं तो वो हमारा पहला प्रेफरेंस होना चाहिए कि नए इंटरनेट सेकेंडरी हो इनर नेट को ठीक करने का हमारा पहला प्रेफरेंस हो जिससे हम अपने जीवन को खुशनुमा रखें, सुंदर रखें, ताकि हमारे साथ जो भी आए उनको वो अंचली मिल जाए वो प्यार स्नेह मिलता रहे उनको तो वो चीज करने के लिए हमें अपना इनरनेट जो है ठीक रखना होगा तो चलिए गीता दीदी अगर फिर से आ जाती है तो हम लोग सुनेंगे उनको पांच मिनट नहीं तो हमें अभी समीर दुबले सर से एक और परफॉर्मेंस सुनना चाहेंगे हम कि गीता तब तक अच्छा, मेरे गुरुजी जो थे पंडित वो एक आगरा पर मूर्धन्य कलाकार थे लेकिन बहुत बड़े रचनाकार भी थे हाँ। और काफी काफी बंदिशे उन्होंने बनाई उसके साथ साथ उन्होंने मराठी संगीत नाटक परंपरा को पुनरुजीवित किया ऐसा माना जाता है जी जी। जो 1843 में महाराष्ट्र में एक प्रचलन शुरू हुआ संगीत नाटकों का और साल में जो शाकुंतल का मंचन हुआ वहां से जो लगातार संगीत नाटक महाराष्ट्र में बने उसमें ए, एक और आपको बाल गंधर्व जैसा एक आइकॉनिक आर्टिस्ट डॉक्टर ना। मंगेशकर जैसे उसका अलग नाट्य संगीत की अलग रूप दिखाने वाला सशक्त कलाकार नटश्रेष्ठ जी। जी, जी। के आगमन के बाद काफी हद तक खंडित हुई हम्म हम्म मतलब संगीत नाटक जो कंपनियां बनाती थी वो सारी कंपनियां बंद होती गई एक के बाद एक सारे कलाकार कुछ कलाकार तो सिनेमा में चले गए लेकिन बहुत सारे कलाकार अपनी रोजी रोटी खो बैठे लेकिन उसी परंपरा को साठ के दशक में पंडित जितेंद्र अभिषेक जी ने पुनरुजीवित किया ऐसा माना जाता है और बहुत सुंदर रचनाएं उनकी बनी हैं जो आज महाराष्ट्र में अगर संगीत नाटक परंपरा का कोई अभ्यास करेगा और संगीत नाटक परंपरा का इतिहास अगर लिखा जाएगा तो उसमें हमारे गुरु जी का नाम अवश्य ऊंचे स्थान पर रहेगा तो उस नाट्य संगीत परम्परा की एक रचना मैं आपको सुनाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है स्वागत स्वागत कानपुर हाँ. और तबला सुनाई दे रहा है रमेश जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रहा है ठीक ठीक मधुर स्वर विमल छेडून गे मधुर स्वर विमल आज उपबनी कोण पे आज उपबनी कोण पे प्रणान से ऋतु गंथ उमलुनी प्रणान से ऋतुगंध उमलुनि जीवन संगित जात वाहे गुन गली मधुर स्वर विमल रात्र ही अधीर चंद्रिका मधिर रात्री अधीर चंद्रिका गात्रान मधुनि हसे राधिका डो टिपले पान से डो पना से ही पहाट ओता कहीवर ओले छेड़ून गेले मधुर स्वर विमल हा क्या बात है? कंठा मधुनी सूर जुड़ावा कंठा मधुनी सूर जुड़ावा सुरत तुझिया जीव मिला मिलन होता मधु से मिलन होता मधुभाव से या जन्मांचे सार्थक झाले छेड़ के मधुर स्वर विमल छेड़ गेले मधुर स्वर विमल छेड़ मधुर स्वर विमल ठीक क्या मजा आ कभी तरी कुठे तरी नाम का एक नाटक है उसमें ये ने रचा था <laughs> बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे संगीत की यात्रा आपका बहुत पहले से शुरू हो गया और अभी हमारे जो नए कलाकार हैं, जो लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं कई लोग गुरु से सीख रहे हैं कई लोग शौकियाना तौर पर गा रहे हैं तो वो भी कॉम्पिटिशन वगैरह में भाग लेते हैं तो मैं चाहूंगा उन सभी हमारे सिंगिंग स्टार्स के लिए कुछ आप बताना चाहेंगे कि कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं क्या पैरामीटर्स होना चाहिए कैसे अपने आप को जज करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए जी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं बच्चे जी वो कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा जरूर ले, लेकिन उसमें जो भी आपको अवार्ड मिले या कोई नंबर आ जाए उसका गाना नाम की कला आपके पास आने से कोई लेना देना होता नहीं है <laughs> क्या बात? किसी स्पर्धा को मैंने जीत लिया किसी कंपटीशन में, में मेरा अव्वल नंबर आ गए इसका मतलब मुझे गाना आ गया ऐसी गलतफहमी किसी की ना हो ये मैं सबसे पहले जो स्पर्धा हिस्सा लेने वाले बच्चे हैं, उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है गाना ये सीखते रहने की विद्या है अगर आप सीखेंगे नहीं उस पर आप मेहनत नहीं करेंगे हमारे डॉक्टर रानडे मेरे गुरुजी बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे कि संगीत शिक्षण जो होता है वो चार स्तरों पे काम होता है उसमें एक होता है स्किल या तंत्र दूसरा होता है इन्फॉर्मेशन यानी माहिती तीसरा होता है नॉलेज या ज्ञान और चौथा होता है इंसाइट या अंतरदृष्टि तो स्किल इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड इनसाइट इन चार स्तरों पर हरेक सीखने वाले को अलर्ट रह के काम करना पड़ता है हुँ, आपने हुँ, हुँ. स्किल सीख लिया मतलब आवाज कैसे लगाई जाए सुर कैसे लगाया जाए कैसे पोस्चर रखा जाए ब्रीदिंग कैसे करें ये हुँ. सारी तंत्र की बातें हैं ये सिखाई जा सकती हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो होती है जो इतने स्वर हैं, सात सुर हैं चार स्वर कोमल होते हैं तीव्र होता है फलाना राग होता है फलाना ताल होता है ये सारी जानकारी की गतिविधि चलती रहती है वो भी तंत्र आपको मिलती रहती है ज्ञान का स्तर तब प्राप्त होता है इन सारी जानकारियों की संगति लगा पाते हैं उसमें से जो एक कॉजल रिलेशनशिप है मतलब कल्याण के प्रकार ऐसे अगर किसी ने कहा तो कल्याण के प्रकार में किस तरीके की स्वराकृतियां होती है जिससे कि कल्याण कल्याण कहा जाता है इसका ज्ञान आपके पास आना शुरू होता है वो ज्ञान का स्तर होता है और अंतर्दृष्टि तो ये स्थिति है कि जो गुरु लोग ही दे पाते हैं ये पहले की तीन जो स्तर है उसपे शिक्षक भी काम कर सकते हैं प्रोफेसर भी सिखा सकते हैं लेकिन अंतरदृष्टि के लिए उसका मतलब ये होता है की आपका जो जीवनानुभव है आपके जीवन का जो एक्सपीरियंस उसका जो निचोड़ है वो आपकी कलाकृति से निकलने लगता है बाहर आने लगता है अभिव्यक्त होने लगता है तब आप ये कह सकते हैं कि ये अंतरदृष्टि वाला गायन वादन या नर्तन अब होने लगा है ये बहुत ऊंचा स्तर होता है ये प्राप्त करना हर एक कलाकार की मनीषा होती है ये हालांकि ये ये भी सच है कि हर कलाकार उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता स्पर्धाओं में जब कोई हिस्सा ले तो ये ध्यान रहे कि स्पर्धा केवल और केवल एक ओकेजन होता है एक निमित्त तो होता है जिसके लिए आप कुछ तैयारियां करते हैं और उससे आप जीत के आए तो बहुत अच्छा जीत के नहीं आए तो और भी अच्छा क्योंकि जीत के आने के बाद बहुत बार दिमाग बिगड़ जाता है सही बात और ये हमने आजकल के जो जो शोज होते हैं उसमें ये हमने देखा है अनुभव किया है समाज ने अनुभव किया है कि जो भी आपने जिसका उल्लेख किया वो सिंगिंग स्टार्स ये स्टार्स ये नाम का बड़ा घातक शब्द आज के डिस्कोर्स में आ गया है सितारा तो मतलब बड़ी मुश्किल से बनता है संगीत ऐसी विद्या है की जो करते करते उम्र निकल जाती है और हमारे गुरुजी कहते थे कि ये एक जिंदगी का काम नहीं है नहीं। आपको अगर इस जिंदगी में ये पता चले कि ये ये चीजें मुझे नहीं आ रही है तो भी आपने काफी कुछ सीख लिया ये आप चलिए लोगों को पता ही नहीं होता कि हमको क्या आता है और क्या नहीं आता अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करते करते जिंदगी निकल जाती है तो इसलिए स्पर्धाओं का एक अपनी जगह पे मर्यादित स्थान है उसको वही रखे उसमें बहन जाए और डट के रियाज करे डट के प्रैक्टिस करें, डट के सीखें, क्योंकि आजकल ये भी तो है कि अगर किसी किसी के पास आप सीख रहे हो तो आप मतलब मैं एक अनेकडोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं कुछ साल बंबई में रहा हूँ साढ़े तीन चार साल नाइन्टी सन उन्नीस ना, ना, ना, की बात है और तब वे वहाँ के एक शारदा संगीत विद्यालय बांद्रा में है हमारा हमारे नारंग साहब चलाते हैं उसे बहुत प्यारी जगह है तो वहाँ पे मैं सिखाता था वहा पे एक बड़ी अच्छी छोटी सी बच्ची मेरे पास आई उसके पेरेंट्स आए थे उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची को गाना सिखाना चाहते हैं तो मैंने कहा बढ़िया अच्छी बात है लेकिन क्यों सिखाना चाहते हैं बोले वैसे तो ये इतना अच्छा प्ले बीज तो का बेस है, इसलिए हम इसको ये बेस उसका पक्का करने के लिए आपके पास भेजना चाहते हैं मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है ये अगर आप कुछ समझ है और जानकारी है कि बेस आपका ठीक से तैयार होना आवश्यक है तो मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक ये मैंने जैसे ही कहा वो पेरेंट पेरेंट्स मुझे बोल पड़े कि अच्छा सर मैं कुछ जान पाया हूँ लेकिन ऐसा माना जाता है कि मैं एवरेज बुद्धिमत्ता से ऊपर की स्तर में रहने वाला बंदा हूँ तो मेरा इंटेलिजेंस लेवल जो है उसको तीस साल के बाद ये महसूस हो रहा है की अभी अभी-अभी शुरुआत है, अभी -अभी मुझे कुछ पानी का अंदाजा आने लगा है तो आपकी लड़की उसका इंटेलिजेंस ये समझ के आप इंटेलिजेंगे तो नहीं तो ये उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एरिया मुझे लगती है जी, जी, स्पर्धाओं में जाने के बाद अपना अध्ययन अभ्यास उसके प्रति लगाव किसी के पास जाके डट के सीखना ये सारी चीजें लगातार होती रहनी चाहिए जिसमें खंड अगर आ जाता है जिसमें अगर ब्रेक आ जाता है तो बहुत बड़, बड़ा और भारी नुकसान उस नन्ही सी जान का हो सकता है ये मेरा मानना है समीर सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी दर्शक मित्र और खास हमारे सिंगिंग स्टार्स जो कंपटीशन में आते हैं उन सभी को भी ये बात जान लेना चाहिए कि कंपटीशन एक हिस्सा है जरूर उसमें आप अपना पार्ट प्ले करें लेकिन उसमें हार और जीत के चक्कर में अपने आप को ना परेशान करें और सीखना ये आपकी जिंदगी भर के लिए है और इसमें कई बार भी आप जीत ये एक ठीक है लेकिन उसके चक्कर में मत पड़िए उसको पकड़ने के चक्कर में जो है आप अपने अस्तित्व को बिगाड़ सकते हैं या आपको बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ती है। इसीलिए बहुत सिंपल सा टेक्निक यही है कि आप रोज रियाज करें, रोज अपना बेसिक जो है उस फंडामेंटल को मजबूत करते रहें, यही इम्पोर्टेंट है और इसके बाद जो भी खेलना है जो भी गाने हैं फिल्मी गणित है या वजन है वो तो आप परफॉर्म कर ही सकते हैं आराम से ठीक है तो बेस आपको इम्पोर्टेंट है सर का यही कहना था कि जिस तरह से उन्होंने अपनी तपस्या पूरा नहीं किया उन्होंने अभी शुरुआत में ही कहा मैं अभी यहाँ तक सीख रहा हूँ तो ये अपने आप में एक बड़ी महानता का जो है गुरु के प्रति श्रद्धा और खुद के प्रति जो है एक जिज्ञासा बना के रखने वाली बात आती है जब आप कहते हैं कि मैंने पढ़ लिया तो फिर आपस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती आपको है ना मैंने सीख लिया फिर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो चीज हो गया फिर उसको आप करने में आपको छोटापन लगेगा लेकिन अगर ये कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ मैं कर रहा हूँ तो वो आपको और आगे आगे आगे हायर पोजिशन पे ले जा सकता है तो ये एक बहुत ही सुंदर बात है कि इसी चीज को कई बार हम लोग का नम्र विनम्र और जो है अंतरकरण से आप अपने आप को कटोलते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने की इस जिज्ञासा में प्रवृत्त करते रहते हैं आगे बढ़ते रहते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं मैं हमारे विक्रांत जी बहुत समय से हमारे साथ जुड़ गए हैं समीर सर को सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है उनको भी तो एक समीर सर के स्वागत में एक छोटा सा पेशकश आप जरूर करें जी जी पहले तो मैं हूं हूं। नमस्ते, नमस्ते, मैं प्रणाम करता करता और आशीर्वाद आशीर्वाद इतना इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ भाई सर जी, कहते हैं कि ज्ञान जो दे अगर वो अपने को लगता है तो सर वो गुरु ही होता है तो सर हमारे लिए तो ये ज्ञान सबसे बड़ी बात है कि सर हमसे हमको आपसे ये ज्ञान सीखने को मिला और सर जो आपने एक्सपीरियंस किया है और जो आपने कर लिया है वो तो अभी हमारे लिए बहुत दूर है अभी तो हमें बहुत जगह पार करनी है तो आइए आपके बीच रागपुर या धनाश्री कोशिश करूँगा कि मैं निभा पाऊँ और नेटवर्क का इशू हो तो कृपया क्षमा करें जी जी, जी।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 Payal ya jan kar, muri. Payal ya jan kar, payal ya jan kar, muri. Payal ya jan kar, payal ya jan kar, muri. janan janan baaje payaliya janan janan baaje payaliya payaliya jan ghar mad payaliya jan kar paya Paliya janaka, madhapa Paliya janaka, madhaja na ja na na bajee Paliya ja na ja na na bajee Paliya Paliya janaka. पायलिया जनकार मोदी पायलिया जनकार रहे न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 कर थैंक यू चलिए विकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आइए आगे, आगे बढ़ते हैं फिर से मैं समीर सर से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को समीर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी अच्छा जो है उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात हमें बताई कि कंपटीशन में हार और जीत को साइड में रखिए और प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंस दीजिए तो आई आगे बढ़ते हुए फिर से मैं चाहूंगा समीर सर एक अपना जो सोच परफॉर्मेंस वाली बातें आती हैं जितना हम लोग रियाज करते हैं सर से गुरु से सीखते हैं तो आता है की एक समय हमें परफॉर्म करना है तो वहां पर हम अपना और गुरु का नाम लहराते हैं तो वो जो परफॉर्मिंग की बात आती है जहां पर आप जाके अपने आप को साबित करना चाहते हैं अपने आप को दिखाना चाहते हैं तो वो कुछ एक्सपीरियंसेस शुरू शुरू के और फिर बाद वाले दोनों थोड़ा सा बताइए ऐसा है कि परफॉर्मेंस मतलब गाना बजाना अपने आप में एक प्रस्तुतिकरण की कला है जी जी जी जब तक कला की प्रस्तुति ना हो तब तक, हाँ। तक उसकी पूर्णता नहीं आ सकती उस कला व्यवहार को पूर्ण नहीं माना जाता जब तक आप आपके मन में जो भी गाना बजाना है वो लोगों के सम्मुख रख के देखते नहीं है तब तक आपको पता नहीं चलता कि आप एग्जैक्टली exactly कहा पर है ठीक है ना तो शुरुआत में मैं अब 1991 से परफॉर्म कर रहा हूँ तब से मैंने पब्लिकली कॉन्सर्ट्स देना शुरू किया और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये आकलन गुरु की कृपा से गुरु लोगों ने ये मार्गदर्शन किया था कि करके देखो अगर नहीं भी होता है ये प्रयोग कला है तो अच्छा, प्रयोग अच्छा। कभी कभार कबार फस भी सकता है कभी कभार आपके मन में जो गाना होता है वो शायद स्टेज पे ना आ जाए वो गले से उस क्षण में प्रकट ना हो तो उससे नाराज नहीं होते उससे अपना हौसला खोना नहीं चाहिए करते नहीं। रहना चाहिए तो ये करते करते एक लेवल ऐसे आ जाती है कि आप हमारे गुरुजी कहते थे कि पहले आपका गाना आपको अच्छा लगना चाहिए हाँ। आप उस गाने का आनंद लेते हो तभी वो लोगों तक आनंद की प्रस्तुति पूर्ण रूप से आ जाती है जी, जी, जी। अगर आप ही को बड़ी तकलीफ हो रही है आप ही को गाते वक्त ऐसे लग रहा है कि हे भगवान में कहा फंस गया तो <laughs> फिर तो आपकी कला फंसी हुई रहेगी हमेशा आगे, आगे। तो जो भी परफॉर्मेंस के क्षेत्र में जो भी आपके विद्यार्थी गण आगे बढ़ना चाहते हैं उनसे मेरा यह नम्र निवेदन है कि आप कृपया अपने आनंद की खोज में गाइए अगर आपको उस गाने में खुद को आनंद आ रहा है तो ही लोगों को वो अच्छा लगने की संभावना बढ़ती है और वो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि आप सामने कितने लोग हैं आप किस मंच पे गा रहे हैं उसके मायने सब छूटने लगते हैं आपको ऐसे लगता है बस मुझे गाना है आनंद लेना है गाने बजाने का आनंद लेना है तो उस आनंद की अनुभूति जैसे जैसे आप ये ऐसा है ये गाना बजाना जो है ना वो कला ऐसी है की जो जिंदगी जीने की कला है आप एकदम से, दन दन से तो पचास साल के नहीं हो सकते ना आपको तो पचास साल जिंदा रहना पड़ता है जी जी और जिंदगी के जद्दोजहद में आपको उलझना पड़ता है तब जाके आप पचास साल के बनोगे तो गाने का भी वैसा ही है जैसे उम्र के साथ साथ जैसे जैसे जीवनान आपका समृद्ध और संप्रक्त तो होने लगता है, उसका उसका है, है, है। बहुत सुंदर बात आपने बताई है और मुझे लगता है कि यही एक चीज है जहाँ पर हम लोग सीखते हैं जब तक तो उसका प्रेजेंटेशन नहीं करते तब तक हमें वो कैसा परफॉर्मेंस मेरा खुद को आकलन ही कर सकते हम लोग श्रोता तो वो जितना आप अच्छी तरह से करेंगे सामने से रिस्पांस आता जाएगा लेकिन आप क्या फील कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कितना अच्छा तो फील कर रहे हैं जितना अच्छा आप फील करेंगे उतना ही अच्छा पब्लिक फील करेगा तो ये है इनर लेन देन है तो ये आकलन पहले खुद की होती है कि आपको कितना अच्छा लग रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज है समीर सर ने बताया हम सभी को और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के साथ साथ जो हमारे संगीत प्रेमी सुन रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टिप है कि आप देखिए कैसे लगा? कैसे लगा so, कि अच्छा अच्छा तो आप देखिए कि कितना उसको फील किया उस गाने को कितना आनंद आपने लिया है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सर चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि एक भरेवी भजन आप सुनाने वाले थे अंत में सुनाइए स्वागत है आप आप ना तो दाते दाते दाते अच्छा साथ -साथ सुन रहे हैं पे उनकी बातों से आप समझ गए होंगे कि की उन्होंने किस तरह से अपने समूह को पूरे संगीत के लिए उन्होंने बयालीस साल बिताए पूरे और एक तपस्या उनकी रही है संगीत के साथ और वो उनके कला और उनकी बारीकियां जो हम लोग जब सुनते हैं प्रेजेंटेशन तो अपने आप आकर्षण बना रहता है तो वो आकर्षण ये ही नहीं है लेकिन उसके पीछे सर की मेहनत है आप सुन रहे हैं रिडम नाइन पॉइंट फोर पर मुलाकात समीर इबाले सर के साथ <laughs> Ah uh -huh. सांस तन से निकले निकले शिव के मन शरण हो शिव के मन शरण शिवपुरी हो विश्राम सुरसरी हो उस जल का आचमन हो उस जल का आचमन हो बास से निकले निकले शिव के मन शरण हो होदय हाँ. कमल सुचि हो हृदय कमल सुचि हो बुद्धि से शांत मनो तृष्ण से शांत मन हो तृष्ण से तृष्णास से शांत मन् सारि ग सारे का मद मदनी धनी रेन धनी धान्त मन हो जब सास तन से निकले निकले शिव के मन शरण हो शिव के मन शरण हो मन शरण हो मन शरण हो धन्यवाद वाह बहुत बुढ़िया मजा आ गया सर <laughs> बहुत अच्छा लगा धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच ऐसा लगता है कि सुनते सुनते रहें सुनते रहें <laughs> एक गहरी आनंद की अनुभूति आपने कराई और सभी हमारे दोस्तों ने भी जबरदस्त लिख के भेजा है ओम शांति भेजा है <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं और खुशी होती है जब भी हम लोग इस तरह के परफॉर्मेंस सुनते हैं तो आनंद की अनुभूति जो है एक अपनी चरम सीमा तक जाने लगती है और उसी आनंद को पाने के लिए संसार में हम लोग दन <laughs> इकट्ठा करते हैं घर मकान मंदिर सब बनाते हैं लेकिन फिर भी वो आनंद जिस संगीत का जो परम आनंद है वो शायद नहीं मिल पाता हमें तो वही आगे बढ़ते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि संगीत के क्षेत्र में भी काफी चैलेंजेस रहते हैं काफी चीजें आती जाती रहती हैं। जब भी हम लोग कोई चीज नया घड़ने जाते हैं तो निश्चित तौर पे निर्माण में बाधाएं बहुत हैं। लेकिन एक बार निर्माण बनने के फिर बाद फिर नई बाधाएं रहती तो मैं चाहूंगा की कुछ संघर्ष के पलों का एक दो उदाहरण दे हमें जरूर बताइए अपने जीवन का <laughs> ऐसा है की अगर आपको गाना बजाना करना है तो आपकी ये मानसिक तैयारी होनी चाहिए की ये आसान काम नहीं है हाँ। पहली बात और दूसरी बात दो तीन स्तरों पे संघर्ष होता है एक तो सबसे पहले सीखने सिखाने का संघर्ष बहुत है कहाँ सीखें किसके पास सीखें कितना समय देना पड़ेगा और आज के जमाने में तो ऐसे ढूंढ के भी अच्छे गुरु नहीं मिल रहे ये भी वास्तविकता है और अच्छे ढूंढ के शिष्य भी नहीं मिल रहे ये भी एक वास्तविकता है तो इनमें से रास्ता निकालते निकालते आपको आगे जाना पड़ता है आपको सीखते रहना पड़ता है ये पहली बात ये संघर्ष का पहला स्तर है दूसरे स्तर पे आपको जिंदगी की दुनियादारी की बातें भी देखनी पड़ती हैं आपकी रिस्पांसिबिलिटीज हैं आपकी फैमिली है आपके माता पिता हैं आपके गुरु हैं आप जिस संस्था के साथ जुड़े हैं उस संस्था का काम है अगर नहीं जुड़े हैं फ्रीलांस कर रहे हैं तो काम को निरंतर बनाए रखने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ती है वो भी अपने आप में एक अलग तरह का संघर्ष होता है और सबसे अहम और मैं मानता हूं कि कलाकार को उस इन सारी चीजों के परे जाके एक बहुत बड़ा संघर्ष आगे रहता है वो कलात्मक संघर्ष है जो चीजें मैं करना चाहता हूं जो चीजें मेरे गले से आने की मैं कोशिश करता हूं वो नहीं आती हैं हर बार मुझे नए सिरे से प्रयास करने पड़ते हैं और कला को मतलब कुमार जी ने एक तोड़ी राग में बंदिश बांधी है पंडित हाँ। कुमार गंधर्व जी ने आसान करो आसान सुरल सधु कैसो बीच में। हम्म। तो ये जो संघर्ष है ना ये कलात्मक संघर्ष बहुत ही जबरदस्त होता है और जानलेवा होता है कलाकार को ये इससे निपटने का धैर्य उसके, उसके पास है तो वो टिका रहेगा जी, जी, तो फिर वो टिका रहता है लेकिन अगर वो नहीं है तो बीच में छोड़ देते हैं लोग सही बात है सही और ये छूट जाना भी कोई उनकी मानवीयता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है इसमें ये अपने अपनी क्षमता की बात है लेकिन संघर्ष तो हर पल है कलाकार अगर आप कला के क्षेत्र में कुछ भी करना चाहे और सिर्फ गाने की बात में नहीं कर रहा हूँ हर जे। कला के क्षेत्र में चाहे वो गाना हो बजाना हो नृत्य हो चित्रपट हो विजुअल आर्ट्स हो हर मतलब शिल्प चित्र ये सारी कलाए कला विधाओं में भी उतना ही संघर्ष है जितना कि गाने में गाने में बस एक बात है, कला माना गया है।, उससे जो बात बनती है वो कला संगीत जो क्लासिकल म्यूजिक जिसे हम कहते हैं उसमें जो बात बनती है वो ना दिखती है ना दिखा पाते हैं हम लोग मैं अब राग यमन सुनाऊंगा उसका क्या मतलब हुआ अगर आपको मालूम ही नहीं है कुछ तो आपके लिए तो वो तो हिप्रो या कुछ समझ के परे होता है तो उससे मतलब इस बात को कंफर्टेबली आप स्वीकार करें और मार्गक्रमण करते रहें। निरंतर करते रहने की बात है। कभी भी ऐसा अगर लगे आपको यार यार नहीं है छोड़ देना चाहिए हमारे रानड़े गुरुजी एक बार वर्कशॉप ले रहे थे हम सब लोग वहां बैठे थे सारे गाने बजाने वाले लोग थे बाहर कॉन्सर्ट कर रहे थे हम लोग और गुरु ने हमसे ये सवाल किया कि भाई आप सब लोग क्यों गाते हो तो किसी ने कुछ जवाब दिया किसी ने कुछ जवाब दिया गुरुजी ने कहा कि ये सब लोग इकट्ठा होके झूठ बोल रहे हो आप तो हमने कहा कि गुरुजी जी पहली आमत बुझाई आप बता दीजिए कि क्या है माजरा क्या है तो गुरुजी ने ये कहा कि आप गाते हो क्योंकि आपकी इच्छा है इसलिए आप गाते हो अगर आपकी इच्छा नहीं है ब्रह्मदेव जी ब्रह्मा जी भी अगर ऊपर से उत्तर के नीचे आए और आपको कहें कि आप गाओ तो आप नहीं गाओगे अगर आपकी इच्छा नहीं है You you sing sing because you will to sing, with W capital. और अगर ये बात आप, आप चलते हो तो आपको बड़ा लगता अच्छा है कि अरे मैं मेरे मर्जी का मालिक हूँ mm -hmm. तो ये सुनने के बाद तुरंत गुरु जी ने हमें ये बताया कि देखिये ये सुन के आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेकिन इसका आगे का पड़ाव भी तो देखिए कि अगर आप mm -hmm. आपकी मर्जी से गा रहे हो तो उसका अगर अच्छा होता है तो मेरा और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं ये कहने लगूं कि क्या है ना मेरे फैमिली में कुछ सपोर्ट नहीं था क्या है ना मेरा घर बहुत छोटा था क्या है ना मेरी परिस्थिति कुछ अनुकूल नहीं थी जो जो बड़े कलाकार बने हैं आप 20वीं सदी के जो जो बड़े कलाकार आपको मालूम है उनकी चरित्र जीवनी देखिए आपको मिलेगा अतुलनीय संघर्ष जीवन में उन्होंने भोगा है और उस संघर्ष के ऊपर विजय प्राप्त करके अपनी साधना और अपना अभ्यास और अपना रियाज वो करते रहें इसलिए जिस मुकाम पे वो पहुंचे वो पहुंचे हैं तो संघर्ष अनिवार्य है संघर्ष ये जीवन का अभिन्न हिस्सा है अगर कोई गाना बजाना नहीं कर रहा हो कोई कला का साधक नहीं है तो उसके जीवन में संघर्ष नहीं होता है क्या बिल्कुल होता है लेकिन कलाकार के पास एक अद्भुत साधन है जिसकी सहायता से वो सारी बाधाओं को पार करके एक उत्तम आनंद के प्रति उसकी खोज जारी रख पाता है इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ सब लोगों से जो भी कला की साधना में अभी नए हैं आना या मन में मनीषा है कि मैं इस क्षेत्र में कुछ करूं तो उन सब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल हिम्मत ना हारे बिल्कुल ऐसा महसूस ना करें जब भी कभी कभार ऐसी कठिन परिस्थिति आती है कि टूटने की संभावना होती है आदमी टूट जाते हैं जी, लेकिन उसके बावजूद आपको डटे रहके अपनी साधना निरंतर करती रहनी पड़ेगी तभी आपको सारे संघर्षों पर विजय पाने के लिए जो ऊर्जा निरंतर आपको मिलनी चाहिए वो मिलती है ये मेरा बहुत बड़ा समीर सर बात-बात धन्यवाद शुक्रिया बहुत अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है की हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है जानकी जी ने मैसेज किया कि आपका राग भैरवी प्रभन बहुत सुंदर और जो बातें आपने बताई वो भी बड़ी छू गई है और थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत साधुवाद हमारे you. साथ जुड़कर आपने Thank इतनी अच्छी बातें और अच्छा परफॉर्मेंस दिया थैंक यू हम लोग जोड़ना चाहेंगे आप धन्यवाद धन्यवाद आपको भी बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी धन्यवाद मधुबन रेडियो का मैं आभारी हूं कि मुझ जैसे साधक को आपने बुलाया और अच्छी बातचीत हुई बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार आपको नमन बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि ऐसे अच्छे दिग्गज जो संगीत के प्रेमी आप 40-45 साल आपको हो गए हैं आपको सुनना आपको अनुभव करना ही मेरे लिए बहुत बड़ा भाग्य की बात है और आशा करता हूँ इसके लिए पूरा श्रेय ओमकार जी एंड अविराज को जाता है जिन्होंने आपको इस प्रोग्राम के लिए किया उन दोनों को भी बहुत बहुत साधुवाद नमन और इसी साथ साथी आप भी हमारे साथ जुड़ गए आप भी अपने सर के लिए एक परफॉर्मेंस सुनाया धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं इस वादे के साथ मैं यही कहना चाहूंगा की समीर जैसे सर को सुनने के लिए शायद आपको बहुत टाइम लगेगा उनको पाना और उनको सुनना लेकिन आज चैनल के माध्यम से उन्होंने अपना समय दिया और आपको अनुभव शेयर किया जो क्या कहते हैं मक्खन <laughs> सब कुछ आपसे आप सभी से शेयर किया है तो इस मक्खन को अपने साथ रखिए और ये YouTube पे अपना एपिसोड्स हमेशा के लिए रहेगा जब भी आपको संगीत के बारे में कुछ सीखना हो ये एक एपिसोड आपके लिए कंप्लीट जो है बूस्टर का काम करेगा जब भी आपको लगता है कि संगीत में और आगे नहीं बढ़ सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम आ गया तो निश्चित तौर पे आप कुछ मत करिए इस एपिसोड को सुनिए आपको जवाब मिल जाएगा एक अंतरकरण से प्रेरणा मिलेगा और निश्चित तौर पे आपको समीर सर की बातें जो है मोटिवेट करेगा और आपको फिर से मेन ट्रैक पे आपको जोड़ देगा तो चलिए इन शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जय हिंद जय भारत सबके मन तो भाती है मुलाकात